तदनंतरं विकिश्रोता हा इत्युक्ते आमुक्तवान केवलं ग्रंथानाम पठनाया इति विकिश्रोता सहा सह परियोजनाहा संति आंग्ल भाषा सिस्टर प्रोजेक्ट्स इति वदामा संस्कृत भाषा तस्य अनुवादम भगीनी परियोजना इति न कृतवंता हा इति कृतवंता हा ताहा सह इति पुटस्य अधो भागे Atra agyacchati. Wiki saha pariyohojana. Ha iti. Wikipedia, Wiki Suktihi Wiki Shabda kosaha, Wikimedia meta Wiki, Wiki Commons. Antimatrajame dasti. Tad Samagra Wikipedia Sambadhamasti Kevala sanskrutasya na. Wikipedia, Wiki szokteti, Wiki szabda kosaha. Iti to sanskruta szambadam. Atra Wikipedia. Pravishamahe danim. Ham विकीपीडिया संकेत तथास्ति ऊपरी संकेत आगतमस्ति s c a dot wikipedia o r g s c a dot wikipedia o r g सर्वत्र विकीपीडिया इति विकीपीडिया मध्य की मलब्यते लेखा लब्यते उदाहरणार्थम अहम विकीपीडिया यदि लिखामी Rama egyetlen mitélkámicsért. Rama egyenessé a visszaé a agyacchetti. Én, Rama egyenem Rama Rama तत्र रामायण विषये नागच्छति रामायण ग्रंथः एव आगच्छति पशामह रामायणं इतिह मत्र लिखामि चेत् रामायणं आगतम विकी स्त्रोतसि आ ग्रंथः बालकाण्डम अयोध्याकाण्डम मरण्यकाण्डम अह मरण्यकाण्डम क्लिक करवाम चेत् अरण्यकाण्डे पुनः सर्गाः किवा पेकम् सर्गम क्लिक करवाम चेत् वाल्मीकेना यद ग्रन्था येवा आगता हा अत्रा विकिपीडिया मद्या लेखा हा,